हमको तन की शक्ति देना तन विजय करें हमको तन की शक्ति देना तन विजय करें दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करें नमस्कार बातें चलती हैं आजकल कोविड नाइन्टीन के ज़माने में इम्यूनिटी की हर तरह की इम्यूनिटी बढ़ानी है को, कोरोना वायरस से लड़ना है और इम्यूनिटी बढ़ाने के तरह तरह के तरीके चलते रहते हैं मुझे याद है इम्यूनिटी की बातें तो बहुत ज़माने से हम लोग सुनते आ रहे हैं हमारे एक गुरुजी थे का नाम मान लेते हैं बचाओ सिंह साहब बचाओ सिंह साहब बताते थे जब मेरी बेटियां बहुत बेटी बड़ी वाली बेटी जो थी वो बहुत छोटी बच्ची थी हम लोग उसको हमारे घर में पहली बच्ची और मैं बनारस में रहता था और हमारे माता पिता साथ में थे मतलब मैं माता पिता के साथ रहा करता था तो उस बच्ची को बहुत ध्यान रखते थे कि ज़मीन पर ना उतरने पाए और ज़मीन पर उतरे तो उसके बाद उसके हाथ पैर साफ़ करते हैं ज़मीन पर गंदगी ना हो मेरी पत्नी दिन भर घर में पोछा ही लगाती रहती थी कभी डिटॉल का पोछा कभी कुछ कभी कुछ क्यों क्योंकि बच्ची तो ज़मीन पर खेलेगी और जब खेलेगी तो गंदगी होगी और गंदगी बच्ची के पास न जाए तो मैंने मास्टर बचाओ सिंह साहब का जिक्र किया हमारे बचाओ सिंह साहब आए दिन उन्होंने देखा उन्होंने कहा तुम लोग क्या करते हो यार उन्होंने कहा क्या हो गया साहब बोले अरे बच्चों को अगर मिट्टी में नहीं खेलने दोगे तो उनके अंदर इम्यूनिटी कैसे आएगी मैंने कहा साहब इम्यूनिटी मतलब बोले यार वही बीमारियों से लड़ने की ताकत कैसे आएगी अगर बच्ची को गंदगी मिलेगी ही नहीं तो वो जानेंगे कैसे कि गंदगी है क्या और बोले कि बच्चे से ज़्यादा जरूरी है कि जो उसके अंदर ताकत है वो सामने आए अब साहब इम्यूनिटी की ऐसी बढ़िया डेफिनेशन तो बहुत कम सुनने में आती है और हमारे मास्टर साहब ने हमें समझा दिया चलिए साहब कोई बात नहीं अब मैं आपको बताता हूँ कि बिना इस परिभाषा को जाने हम लोग इम्यूनिटी का इस्तेमाल कैसे करते थे तो ये बात उस समय की है जबकि मैं और मेरा भाई हम दोनों के बीच उम्र में सिर्फ दो साल का अंतर है तो यो कहें कि हम दोनों ने नौकरियां ढूंढने का काम अक्सर साथ ही किया है भाई की हालत तो आप समझ ही सकते हैं कि जब बड़ा भाई नौकरी ढूंढ रहा हो तो छोटे भाई को लगता है कि अभी तो मैं आराम में हूं जब तक इसको नहीं मिलेगी तब तक मुझसे तो कोई कुछ कहेगा नहीं तो इस तरह से हमारे भाई साहब जो थे वो इतमान में थे कि जब तक बड़े भाई साहब बेकार हैं तब तक मेरे को नौकरी मिल जाए इसका तो कोई चांस है ही नहीं और वो भी तब जबकि बड़े भाई साहब तथा कथित रूप से अपने को बड़ा ज्ञानी और ज्ञानवान समझते हो और बड़ों बहुत पढ़वैया समझते हो खैर साहब तो ऐसे ही किसी नौकरी को ढूंढने के सिलसिले में हम लोग जा रहे थे बनारस से दिल्ली कोई टेस्ट देना था या शायद कोई इंटरव्यू देना था तो साहब बनारस से गाड़ी चलती थी हमारी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस की खासियत ये थी कि वो एक धीमी गति की एक्सप्रेस गाड़ी थी धीमी गति की एक्सप्रेस गाड़ी इसलिए बोल रहा हूँ कि आम एक्सप्रेस गाड़ियाँ बनारस से दिल्ली का सफर 12 घंटे में पूरा करती थी और हमारी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस उसी सफर को सोलह घंटे में पूरा करती थी कुछ तो मजबूरी ये थी कि ये गाड़ी शायद थोड़े लंबे रास्ते से जाती थी और कुछ बात ये थी कि ये गाड़ी चूँकि राजनीतिक कारणों से चली थी इसमें स्टेशन बहुत थे और हमारा रायबरेली प्रधानमंत्री का इलाका था और उनके साथ के जो अन्य नेता लोग थे उनके नाम पर इधर उधर के स्टेशनों पर भी गाड़ी रुका करती थी तो यानी ये गाड़ी थी तो एक्सप्रेस मगर लखनऊ तक ये गाड़ी छकड़ा गति से चलती थी छकड़ा तो शायद आप समझते होंगे वो घोड़े घोड़े से जो चलाते हैं घोड़े से खींचते हैं और खड़ खड़ खड़ खड़ करते हुए चलता है खैर तो साहब वो छकड़ा गाड़ी में हम लोग बैठे थे और उसमें रिजर्वेशन आसानी से मिल जाता था काशी विश्वनाथ में बैठे सेकंड क्लास थ्री टायर हम और हमारा भाई चूँकि हम लोग रेलवे वालों को जानते थे इसलिए हम दोनों को लोअर बर्थ मिली थी ये आपको बता दें साथ में उस वक्त हमारी काफ़ी चलती थी रेलवे विभाग अब साहब हम लोग बैठ गए और उस गाड़ी में धीरे धीरे भीड़ होने लगी और लखनऊ तक पहुंचते पहुंचते जब गाड़ी लखनऊ प्लेटफॉर्म पे घुस रही थी तो हम लोग ने देखा कि आज तो लखनऊ स्टेशन पे सागर है सागर मतलब लोगों का सागर और उस गाड़ी में घुसने वालों की संख्या भीषण बहुत ज्यादा थी अब लखनऊ स्टेशन का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि काशी विश्वनाथ में चलने पर सामान्यतया क्या होता था कि आप दिन का खाना घर से खाकर चलते थे गाड़ी शायद डेढ़ या दो बजे चलती थी और उसके बाद रात का खाना लखनऊ स्टेशन पर खाया जाता था यानी कि लखनऊ स्टेशन आने पर स्टेशन का खाना नहीं कभी भी घर से निकलते थे तो घर से खाना तो बंद कर मिलता ही था वही पूड़ी आलू की सब्जी और शायद थोड़ा अचार और पानी आज तो पानी की बोतलें खुले आम बिकती हैं उस जमाने में वो प्लास्टिक वाली वाटर बॉटल होती थी या सुराही तो हम लोग चूँकि नौजवान थे तो इसलिए हम लोग सुराही लेकर चलने में भरोसा नहीं रखते थे हम लोग वाटर बॉटल लेकर चलते थे यानी कि वो प्लास्टिक वाली बोतल और उसमें भी नियम ये था कि आधे यानी कि जब गाड़ी से उतरेंगे तो बॉटल को खाली करके अपनी अटैच के अंदर रख लेना है क्योंकि वाटर बॉटल वार् लेकर चलना वो तो बच्चों का काम था और हम लोग तो बच्चे तो थे नहीं मगर ट्रेन में तो उसकी जरूरत पड़ती ही थी अब साहब लखनऊ स्टेशन आने वाला है और हम लोगों को पानी पीना है क्योंकि जो पानी बनारस से लेकर चले थे वो तो खत्म हो चुका था अब समझ नहीं आया कि यार आखिरकार उतरेंगे कैसे और पानी के नल तक पहुंचना और पानी के नल पर पहुंचकर क्योंकि उस वक्त स्टेशन पर जो नल होते थे उन्हीं से पानी भरना होता था और एक एक जगह पर तीन तीन नल होते थे तो तीन नलों में से पूरी गाड़ी के लोग उतरेंगे और भागते हुए आएंगे गाड़ी चलने तक ही पानी भर सकते हैं और आ, आप ये भी समझ लीजिए उस जमाने में हालांकि काफ़ी इंदिरा जी का बीस सूत्रीय कार्यक्रम चल रहा था परंतु समझ लीजिए कि तब स्टेशनों की हालत अच्छी नहीं थी तो पानी भी बड़ा मतलब कभी धीमा आता था कभी नहीं भी आता था तो आपको चार नल में देखते थे तो शायद दो में पानी आता दो में नहीं आता और हम लोग पानी लेने का ख्याल था हमारे दिल में परंतु जब गाड़ी रुकी तो भेड़ बकरियों की तरह उस डब्बे में लोग चढ़ने लगे अब भाई ने मेरी ओर देखा मैंने उसकी ओर देखा उसने कहा भैया पानी तो चाहिए ही होगा अब देखिए छोटा भाई था साथ में छोटा मतलब दो तो ही साल छोटा था परंतु छोटा तो छोटा मैंने कहा ठहरो पानी का इंतज़ाम मैं करता क्योंकि मैं बड़ा था और साहब मैं चल दिया मैंने बोतल उठाई दरवाजे तक गया मगर दरवाजे पर तो निकलने का कोई तरीका था ही नहीं ना बाहर जा सकता था और अगर बाहर चला गया होता तो अंदर नहीं आ सकता था और खिड़कियों से जो नल का नजारा दिख रहा था वहां पर तो पानी मिलता नहीं चुपचाप बाथरूम में गया यानी कि डिब्बे के अंदर वहां से पानी भरा बोतल के अंदर उसको ले करके आ गया भाई ने पूछा अरे तुम इतनी जल्दी मैंने कहा अरे यार था पानी स्टेशन पे ही था सामने ही था किसी तरह से गया बाहर और आ गया हा निश्चिंत हो गए खाना निकाला पूड़ी सब्जी खाई पानी पिया भाई को मैंने ये नहीं बताया कि ये पानी बाथरूम का है क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था भैया बाथरूम का पानी तो बहुत खतरनाक होगा मैंने कहा हाँ हाँ बाथरूम का पानी कौन पी सकता है मगर हम लोग ने पिया और साहब आज तक तो यानी कि चालीस बयालीस पैंतालीस साल तो हो गए होंगे इस बात को उसका कोई दुष्प्रभाव हम पर नहीं नजर आया शायद हमारी इम्यूनिटी काशी का पानी पी पी कर इतनी मजबूत हो गई थी कि हम पर उसका कोई असर हुआ नहीं बाथरूम के पानी पीने का इसी इम्यूनिटी पर एक और बात बता दूँ बम्बई में केंद्रीय कार्यालय में काम करते थे हमारे मित्र हैं श्री कृष्णा जी वर्मा श्री कृष्णा वर्मा उस वक्त सोलहवें माले पर एक विभाग में काम करते थे मैं बारहवें माले पर एक विभाग में काम करता था और हम दोनों छपरा कनेक्शन हम दोनों का था और वो छपरा के निवासी रहे चुक निवासी थे और मैं छपरा में काम कर चुका था तो हम लोगों के शौक बहुत मिलते जुलते थे और उन शौक़ों में एक शौक था समोसे खाने का हम लोग हफ्ते में एक दिन सेंट्रल ऑफिस से नीचे उतरते थे सड़क के उस पार ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी के नीचे एक ठेले पर समोसे पकोड़े बनाता था हम लोग को पता था कि यह शाम को चार साढ़े चार बजे के करीब ताज़े समोसे पकोड़े ब्रेड पकोड़े पाव वड़ा पाव सब बनाता है मतलब वड़ा बनाता था पाव तो मिलता था तो वहाँ पहुँच जाइए और हम लोग शायद चार रुपए का एक समोसा था या ढाई रुपए का था तो पांच रुपए में दो समोसे मिलते थे हम लोग जाते थे और वो दो बड़े बड़े समोसे खाते थे और उसके बाद इसमें जाड़ा गर्मी बरसात देखने का नहीं था ये हफ्ते में एक दिन हम लोगों को करना ही था और उसके बाद वहीं पर जो पानी रखा होता था हम लोग उसी से अपना हाथ धोते थे और उसको पीते थे और चले आते थे ना कोई डर था ना कोई चिंता थी कि ये पानी फिल्टर का है नहीं है क्या है कोई बात नहीं थी आते थे केंद्रीय कार्यालय में उस समय भी शायद फिल्टर लगे थे ये बात मैं आपको बता रहा हूँ नब्बे के दशक की और मुझे याद नहीं कि उस समय फिल्टर थे या नहीं थे परंतु वाटर कूलर तो शायद थे ही और पानी हम लोगों को हमारी सीट पर हमारे जो संदेशवाहक लोग थे वो कोई भरकर रख देते थे तो बताना सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये जो इम्यूनिटी जिसकी बातें हम लोग आज कर रहे हैं और जिसके लिए काढ़ा पीने की चर्चा कर रहे हैं शायद ये हमने ही अपनी इम्यूनिटी धीरे धीरे धीरे कम की है और अब हम फिर उसको बढ़ाने की धीरे धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं ना तो इम्यूनिटी एक दिन में कम हुई थी और भरोसा करिए ना ही इम्यूनिटी एक दिन में बढ़ेगी हाँ बढ़ेगी जरूर मगर उसके लिए हमें शायद लगातार कोशिश करते रहना होगा दूसरों की जैसी पहली खुद को जय करी